प्रिय आत्मा जीवन साधना के में हजारों लोगों ने प्रेम किया लेकिन जब मैं या आप प्रेम करने की यात्रा पर गतिमान होते हैं तो प्रेमियों की परंपरा से हम क्या सीखते कुछ भी नहीं सीखते उन प्रेमियों के शब्दों को सीखते उन प्रेमियों के गीतों को सीखते उन प्रेमियों से हम क्या सीखते कुछ भी नहीं हमारे प्रेम का अपना ही आविर्भाव होता है प्रेम हर बार नया है वो कभी भी पुराना नहीं पड़ता उसकी कोई परंपरा नहीं होती उसकी कोई ट्रेडिशन नहीं होती प्रत्येक बार जब कोई प्रेम करता है तो उतना ही नया प्रेम है वो जितना मनुष्य जाति में कभी भी किसी ने किया होगा उस प्रेम का ना कोई पीछा है ना कोई आगा है वो प्रेम अपने में पूरा और परिपूर्ण की कोई परंपरा नहीं होती आनंद की भी कोई परंपरा नहीं होती परमात्मा की भी कोई परंपरा नहीं होती परंपराओं होती है मिट्टी और पत्थरों की जीवन की जीवंतता की कोई परंपरा नहीं होती एक मकान अगर हम बनाना चाहें तो जिससे अमेरिका में आकाश को छूते हुए एक एक सोमंजिल के मकान है वैसे मकान बना सकते है एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी तीसरी के ऊपर चौथी एक एक दूसरी दूसरे के ऊपर हजारों ईटे रख सकते हैं हम मकान ऊपर की तरफ उठ सकते है लेकिन आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े नहीं होते है हर आदमी जमीन पर खड़ा होता है और पृथक खड़ा होता है न तो बेटा बाप के ऊपर खड़ा होता है न से गुरु के ऊपर खड़ा होता है कोई किसी के सिर पर खड़ा नहीं होता आदमी होती कोई श्रृंखला नहीं होती नीचे से खड़ी होती हो और ऊपर चली जाती हो प्रत्येक आदमी भूमि पर अपने पैरों पर और अपनी भूमि पर खड़ा होता है हजारों साल में ऐसा नहीं होता कि आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हो कोई आदमी किसी के ऊपर खड़ा नहीं होता आपको अपने पिता की संपत्ति मिल सकती है क्योंकि संपत्ति जड़ है आपको अपने पिता का मकान मिल सकता है क्योंकि मकान पदार्थ है लेकिन आपको अपने पिता का कोई भी अनुभव नहीं मिल सकता जो भी जीवन का अनुभव उस अनुभव को आपको स्वयं ही पाना होगा अनुभव की खोज खुद ही करनी पड़ती है अनुभव बास्य और उधार नहीं मिलते कोई किसी को अनुभव नहीं दे सकता है लेकिन अनुभव की जगह शब्द जरूर मिल सकते हैं और शब्दों की परंपराएं हो जाती है और इसलिए शब्दों की परंपराएं अनुभव को रोकने का कारण हो जाती है और फिर एक जब एक बार जब संस्थिति मिल जाती है पवित्रता मिल जाती है और किसी चलती हुई बात के लिए प्रमाणिकता अथॉरिटी मिल जाती है तो फिर हम पूछना ही बंद कर देते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ चुपचाप उसको स्वीकार करते चले जाते एक रात राजधानी में, गजनी में, नमूद एक सुबह रात को सपने घोड़े पर निकलता था सुबह ही थी भी सूरज निकल जाता था और सड़कें चलनी शुरू हो रही थी रास्ते पर उसने एक गरीब और बूढ़े मजदूर को देखा वो मजदूर एक बहुत बड़े पत्थर को अपने सिर पर ढो रहा था ठंडी हवाओं में उसके माथे पर पतीना था और उसकी छाती फूल रही थी तो वो बूढ़ा और कमजोर आदमी था उसके कपड़े फटे थे और भारी पत्थर उठाए हुए था बजनी उसके पास रुका महमूद और उसने कहा मजदूर पत्थर को नीचे गिरा दे। ड्रॉप डेट स्टेन राजा की आज्ञा थी उस मजदूर को उस पत्थर को 20 सड़क पर गिरा देना पड़ा गजनी पत्थर को गिरवा के अपने घर चला गया गांव भर में खबर पह, खबर फैल गई कि के ने पत्थर गिरवाया जरूर उसमें कोई मतलब होना चाहिए बीच रास्ते तो पत्थर पड़ा है लोगों को निकलने में तकलीफ हो गई वाहन निकलने में तकलीफ हो गई लेकिन जब राजा ने पत्थर गिराया है तो जरूर कोई बात होगी इस पत्थर को हटाया नहीं जा सकता गजनी उसके बाद बीस साल जिंदा रहा वो 20 साल राजपथ पर पत्थर, पत्थर पड़ा रहा उसको कोई उठाने नहीं सका अधिकारियों ने रोक लगा दी कि जब सम्राट ने पत्थर गिराया तो कोई मतलब होगा 20 साल की परंपरा बन गई फिर गजनी मर गया मर जाने के बाद भी वो पत्थर वही रहा उसको नहीं बिटाया जा सका क्योंकि उसके बाद वाले लोगों ने भी आदर दिया सम्मान दिया गजनी की बात को पता नहीं वो पत्थर अब भी हटाया है या वही है जहा तक तो वो पत्थर वही होगा क्योंकि आदमियों में इतनी अकल नहीं होती जो परंपराओं पर तो विचार कर ले और अगर एक रास्ते पे ऐसा पत्थर होता तो हम माफ भी कर सकते थे आदमी के हर रास्ते पर ऐसे अनेक पत्थर जिनको पार करना मुश्किल है लेकिन परंपराओं ने उनको रख ले इसलिए कोई हटाने का विचार नहीं कर सकता परंपराएं आदमी के लिए आंखें नहीं बन सकती हैं। आंखें खुली होनी चाहिए और रास्ते तो पत्थर चाहे कितने ही आदृत परंपराओं से रखे गए हों, अगर वो जीवन की धारा में बाधा बनते हो तो उन्हें हटा देने की हिम्मत खोने की कोई भी जरूरत नहीं और आदमियों ने जिन पत्थरों को रखे हैं, अगर उन्हें आदमी नहीं हटाएंगे तो और कौन हटा सकता है हटाने का सामर्थ्य समझ होनी चाहिए लेकिन ये समझ नहीं होती और परंपराओं में घुस के भी हम कभी पूछते नहीं चीजें कैसे घट गई अंधे आदमियों की तरह स्वीकार कर लेते हैं एक और घटना में सुनी एक गांव था उस गांव में दो समानांतर सड़के थी सारा गांव दो फौकों पर ही बसा हुआ था एक दिन दोपहर में सूखी फकीर एक सड़क से दूसरी सड़क पर प्रविष्ट हुआ उसकी आंखों तेरा सूटे पकड़े थे किसी ने उससे पूछा कि क्या हो गया है हाथ क्यों रो रहे हैं लेकिन उसकी आंखों से तेरा आंसू तो पकड़े थे और वो कुछ भी नहीं बोला जिन्होंने पूछा था उसके पास में खड़े आदमी का मालूम होता उस सामने की सड़क को कोई मर गया फिर उस दूसरी सड़क खबर पहुंच गई कि सामने की सड़क तो कोई मर गया है। और हर आदमी के हाथ से जब खबर गई तो उसमें कुछ और जोड़ता जोड़ता गया गया। और होते होते यह खबर हो गई कि सामने की सड़क पर प्लेग की महामारी फैली हुई है और जहां प्लेग की महामारी फैली हुई उस सड़क पर जाना ठीक है इसलिए पूछ लग कोई भी नहीं गया लेकिन अनेक इस सड़क के रिश्तेदार रहते थे उनके दुख में लोग रोने लगे और अनेक लोग चिंतित हो गए कि पता नहीं हमारा संबंधी भी कोई न मर गया हो दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उस सड़क के लोग सब उदास और रो रहे हैं तो पूछताछ की पता चला कि वो सड़क पर कोई मर गया है। कोई पुलिस की महामारी फैली ऐसी खबर आ रही फिर उस सड़क के लोगों ने भी इधर आके पूछना उसे कोई समझा उनके भी मित्र यहां रहते पता नहीं कौन मर गया रात और रात दोनों सड़कों ने अपने अपने घर खाली कर दिए गांव छोड़ के नदी के पार जाकर वो रहने लगे क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी फिर उस गांव में वो कभी नहीं लौटे वो गांव अब भी उजाड़ पड़ा हुआ है उसकी जगह नदी के पार दो छोटे छोटे गांव बसे हैं। और उन गांव के लोगों से कुछ तो वो कहते हैं कभी एक बार एक बहुत अनजानी बीमारी फैली थी और उस समय हमारे पूर्वज अपने सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए के कब से यही बस गए और मजा ये है कि उस फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा कि बात क्या थी बात कुछ इतनी थी कि वो फकीर प्याज छील रहा था और प्याज छीलने की वजह से उसकी आंख में आंसू आते लेकिन ट्रेडिशन लेकिन परंपरा परंपरा बड़ी मजबूत चीज है उसको शक मत उठाना उसको विचार भी विमत करना उसको सोचना भी मत, मत। कौन मर जाती है समाज मुर्दा हो जाते हैं जो लौट के सोचने की सामर्थ्य खो देते हैं वो जीवन भी खो देते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ये सवाल नहीं है कि हजारों साल तक कौन सी चीज नहीं रही सवाल यह है कि उस चीज को जीवन की कसौटी पर अगर हम आँच कसते हैं तो वह कहां खड़ी होती अगर वह सफल होती है तो चाहे लाखों वर्षों से उसको पूजा मिली हो उसे कचरा घरों में फेंक देना जरूरी है और चाहे आज की दिन कोई चीज नहीं सुनई चीज जीवन की कसौटी की पट्टी को तरकी हो तो जीवन को उस रास्ते को चुनने के लिए तत्पर होना चाहिए इस आधार पर मैं आपसे कहता हूँ जीवन को असार जीवन को टुपक जीवन की निंदा करने वाली धारणा गलत घातक और पायजनक जहरीली साबित हुई है उन्होंने मनुष्य के जीवन के सारे आनंद की क्षमता छीन ली सारे के स्रोत सुखा दिए उसके प्राणों के सारे गीत तोड़ गा दिए क्यों किया गया ये आपको पता ये कैसे हो गया कभी आपने पूछा ये किन लोगों ने यह सारी बात की होगी साजिश कैसे चली किस फकीर ने प्याज छी ली थी किस फकीर के हाथ में आंसू आ हुआ कैसे ये हुआ इसलिए कि जिन लोगों ने ईश्वर का धंधा किया जिन लोगों ने ईश्वर का व्यवसाय किया जिन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में पुजारी की जगह संभाली जिन्होंने समाज में प्रोहित और ब्राह्मण और उपकेशक की की व्यवस्था की उन सारे लोगों को एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ गई और वो ये कि अगर परमात्मा का आदर बढ़ाना है अगर परमात्मा की इज्जत बढ़ानी है अगर परमात्मा को बड़ा बताना है तो उनको एक ही बात सूझी सीधी सी कि संसार को बुरा बताओ संसार को छोटा बताओ संसार को है और तुच्छ सिद्ध करो तब तो हम परमात्मा को बड़ा और मान सिद्ध कर सकते हैं उनको यह गलित का सीधा सा नियम ख्याल में आया कि संसार को कहो बुरा संसार को दो गाली संसार की करो मुंडा संसार को बताओ नर्क तभी लोग परमात्मा की तरफ आंख रहा घबराओ लोगों को भयभीत करो उन्हें चिंतापुर कर दो उनके पैर जीवन से डर मजा दो कोई तो शायद वो परलोक के बाबत विचार कर सकते लेकिन उनमें से यह किसी को भी ख्याल नहीं आया कि जीवन जो कि इतना साक्षात और सत्य है जीवन जो गा तो जो परमात्मा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता वो सार्थक नहीं हो सकता वो और भी असार प्रतीत होगा जब ठोस जिंदगी व्यर्थ सिद्ध कर दी जाएगी तो परमात्मा जो अदृश्य है और जिस पर हमारी मुठ्ठी नहीं बनती उस पर तो हम और भी संदिग्ध हो जाएंगे कि जब इतनी असली जिंदगी झूठी है तो ये सपनों और की और आकाश की बातों कैसे सच हो सकती है परिणाम यह हुआ परिणाम यह नहीं हुआ कि जगत की निंदा लोगों को ईश्वर की तरफ ले गई वो परिणाम यह हुआ कि जगत की निंदा ने लोगों के जगत के आनंद को तो किया ही लोगों ने परमात्मा की तरफ उठने का ख्याल भी समाप्त कर दिया इससे कोई लोक चेतना धार्मिक नहीं हुई अधार्मिक हुई और एक उपद्रव हुआ कि जब सारा जीवन दुखपूर्ण हो परमात्मा तो के प्रति मन में धन्यवाद कैसे पैदा हो सकता है जब सारा जीवन एक कष्ट की कथा हो तो परमात्मा के प्रति प्रार्थना कैसे पैदा हो सकती है ग्रेटिट्यूड कैसे पैदा हो सकता है कैसे अनुग्रह का भाव पैदा हो सकता है कैसे हम परमात्मा को धन्यवाद दें हम कैसे कहें कि तुम तुमने हम पर कृपा की है किन मुंह से कहे और कहेंगे तो वो मुंह झूठा होगा तो शब्द छूटे होंगे वे केवल सीखे हुए तोतों की प्रार्थनाएं होंगी हमारे प्राणों से उठी हुई नहीं जीवन अगर आनंद हो तो ही परमात्मा के प्रति धन्यवाद पैदा हो सकता है जीवन अगर एक अहोभाग्य हो तो ही हमारे हाथ उठ सकते हैं उस प्रभु के लिए जो अभ्यास है और हम कह सकते हैं कि जितने जिसने इतना दिया जिसने इतने अमृत की वर्षा की जितने इतने प्रेम के फूल दिए जिसने इतने जीवन के आनंद बरसाए अपात्र को जिसकी कोई चिंता न की दिया उसके प्रति हमारे प्राण अगर आतुरता से से प्रार्थना से और अनुग्रह से भर जाए तो कोई आश्चर्य परमात्मा की ओर आदमी केवल अनुग्रह के भाव से जाता है ग्रिटिट्यूट और कोई सूत्र नहीं और अनुग्रह केवल उसी हृदय में पा होता है जो हृदय आनंद का अनुभव करता है जो दुकान को करता है उसके मन में अनुग्रह शिकायत पैदा होती है जो पीड़ा अनुभव करता है उसके मन में क्रोध पैदा होता है उसके मन में परमात्मा के प्रति विद्रोह पैदा होता है ये जो सारी दुनिया में विद्रोही लोग पैदा हुए ईश्वर का विरोध करने वाले ये किन पैदा किए ये जीवन को दुख समझाने वाले लोगों शिक्षकों के रिएक्शन से ये उनकी प्रतिक्रिया है सारा जीवन दुख हो जाएगा तो कुछ लोग कहेंगे कि हम विद्रोह करते हैं ईश्वर के खिलाफ जो ईश्वर दुख ही दुख देता है, दीरा ही दीरा देता है। असार जगत बनाया ये माया की दुनिया बनाई जिसने आदमी को फसाया है जाल में मकरी के जाल की तरह उसको गूक का चला जाता है उसके प्रति कैसे अनुग्रह कैसे धन्यवाद दे नहीं ये नहीं संभव है और तब क्रोध पैदा होता है तब विरोध पैदा होता है तब ईश्वर से भी विद्रोह पैदा होता है ये सदी हमारी ईश्वर के प्रति विद्रोह की सदी है पिछले पांच हजार वर्षो में जो शिक्षा दी गई उसका अंतिम चरम प्रतिकार इस सदी में उत्पन्न हो रहा है बच्चे इनकार कर रहे हैं बच्चे विरोध कर रहे हैं उनसे आज कहू स्वर की प्रार्थना तो उनके चेहरों पर हसी दौड़ जाती है और इस हसी के लिए ये बच्चे जिम्मेवार जरा भी नहीं इस हसी के लिए वही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने जीवन को एक विषात का रूप दे दिया इसलिए मैंने कहा कि धार्मिक चेतना का दूसरा सूत्र है आनंद का भाव आनंद का भाव कैसे विकसित हो मित्रों ने इस संबंध में भी प्रश्न पूछे कि आनंद का भाव कैसे विकसित हो आनंद की थिरक वह आनंद की थ्री वह आनंद का उत्तेजन वो आनंद का नृत्य कैसे अनुभव हो कैसे जीवन उससे बर जाए दो बातें इस संबंध में समझनी जरूरी है। एक आनंद को केवल वही लोग अनुभव कर पाते हैं जो अत्यंत जीने की सामर्थ को पैदा करते इंटेंस लिविंग त्वरित और त्वरा से भरा हुआ जीवन हम सब बहुत कुमकुने कुमकुले जीते हैं लिक वार्मा पानी होता है ऐसा हमारा जीवन है तीव्र नहीं इंटेंसिटी नहीं हमारे किसी तत्व में कोई तीव्रता नहीं और जीवन का अनुभव आनंद का द्वार तीव्र अनुभूतियों से ज्यादा होता है जितनी इंटेंस जितनी तीव्रता से भरी अनुभूति होगी उतना ही व्यक्ति आनंद के शिखरों को छूता है और जितना कुन गुना कुन गुना जीवन होगा उतना जीवन कुछ भी नहीं छूता है कुछ भी नहीं छूता है और हमारा सारा परंपरागत ढांचा मनुष्य को गुनगुना बनाता है तीव्र नहीं बनाता न तो वो साहस सिखाता है न एडवेंचर न समुद्रों को पार करना न पहाड़ों को चढ़ना न जीवन की गहरी अनुभूति में उतरने के खतरे जोखिम वो कुछ मिलने लेने के नहीं कहता वो बहुत सख्ती सी बात सिखाता है और उन सस्ती बातों के आधार पर सोचता है कि आदमी जी लेगा और आनंद को पालेगा अकबर के दरबार में दो जवान एक दोपहर पहुंचे वे दोनों तलवार हुए दो राजपूत अकबर के सामने जाके वे खड़े हो गए वे दोनों भाई है दोनों जो भाई है दोनों एक से शकल सूरत के एक से स्वस्थ एक वे एक वक्तों में जब अकबर के सामने खड़े हो गए तो अकबर भी मोहित हो गया और ने कहा कि हम दो बहादुर जवान हैं और बहादुरी की जिंदगी खोजने निकले हैं क्या इस दरबार में सिपाही होने का हमें मौका और अवसर मिल सकता है अकबर ने कहा तुम कहते हो बहादुर हो लेकिन बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र कोई सर्टिफिकेट लाए हो जैसे इन दोनों की आंखें बिजलियों की तरह से मुक्क उठी एक क्षण अकबर तो घबरा कर रह गया उसे कल्पना दिना थी कि यह हो जाएगा दो तलवारें उनके उनकी निमानों के बाहर आ गई एक क्षण भी नहीं बीता और वे दोनों तलवार एक दूसरे की छाती में घुस गई एक सेकंड बाद उत्तर में दो लाखों पड़ी थी खूब बड़ा था और दो मुस्कुराते हुए जवान बड़े थे अकबर को तो ख्याल भी नहीं था कि ये हो जाएगा उसने अपने सेनापतियों को बुला के कहा कि बड़ी मुश्किल होगी मैंने इन दो जवान छोड़ों से पूछा था कि बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र लाओ वो सेनापति हंसने लगे और उनका ना समझे आप बहादुर आदमी से प्रमाण पत्र पूछने का और क्या मतलब हो सकता था कोई बहादुर आदमी कागज पर लिखवा के लाएगा किसी से कि मैं बहादुर हूं ये बात पूछी गई थी दो बहादुर जवान यही उत्तर दे सकते थे क्योंकि तो बहादुरी का एक ही मतलब हो सकता है मृत्यु का साक्षात करने का साहस लेकिन सेनापति ने कहा चिंतित न हो मर गए जवानों की आंखों में और उनके चेहरे पे जो खुशी है उसे देखे उन्होंने वो इंजेंसिटी का वो तीव्रता का एक क्षण जान लिया जो जीवन का आनंद और जिस आनंद के क्षण में प्रभु के दर्शन हो जाते तीव्र जीवन का मतलब क्या है क्या आप सोच सकते हैं कि उन दो जवानों में तीव्र जीवन का कोई क्षण जान लिया और मूवमेंट ऑफ लिविंग जान लिया जान दिया, एक क्षण में वे लीन हो गए विश्व सत्ता में एक क्षण में और इस क्षण में जबकि प्राणों के गांव लगा दिए गए होंगे तो उनके मन में कोई विचार रहा होगा कोई कामना रही होगी कोई फलाकांक्षा रही होगी कोई चिंता रही होगी कोई दुख रहा होगा कोई पीड़ा रही होगी इस क्षण में जबकि पूरा जीवन गांव पड़ता है इस क्षण में उनके भीतर क्या रहा होगा इस तीव्रता के क्षण में सब शून्य हो जाता है सब मौन हो जाता है सब शांत हो जाता है इस तीव्रता के क्षण में उनके भीतर मैं का भाव भी नहीं रह जाता इस निर्बाव की और शून्य की और समाधि की दशा में उसके दर्शन हो जाते हैं जो परमात्मा है एक तो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन हमारा कुन -कुना जीवन ना हो जीवन हमारा एक तीव्रता का जीवन हो जिसे हम पूरे कमिटो से पूरी प्रतिबद्धता से जी रहे हों, हम जो भी कर रहे हो वो हमारे समग्र प्राणों के लिए चुनौती हो हम जो भी कर रहे हो वो हमारे पूरे प्राण की सारी शक्तियों के लिए बुलावा हो हम उसे कर रहे हो जैसे हमने सब कुछ अपने दांव पर लगा दिया है धार्मिक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो इस भांति उठता है कि जैसे ये अंतिम दिन है इस दिन के बाद अब कोई दिन नहीं धार्मिक व्यक्ति जब सांझ को सोता है तो इस तरह सोता है ये अंतिम रात है इसके बाद अब कोई रात नहीं एक एक पल एक क्षण उसके लिए अंतिम है और एक एक क्षण उसे जीने के लिए मिला है जिसे वो पूरा जी ले या खोदे और जब एक व्यक्ति के पास एक ही क्षण हाथ में होता है और कोई क्षण होते भी नहीं हाथ में एक ही क्षण एक बार में हाथ में उपलब्ध होता है दो क्षण तो किसी भी आदमी को एक साथ नहीं मिलते तो जब एक ही क्षण सामने होता है सारे प्राण की बाजी उस ऊन ऊपर होती उस क्षण को होती है तब जीवन में इंटेंसिटी जिसे मैं रहा तीव्रता जिसे रहा उसका अनुभव होता है तीन फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे वे एक मरुस्थल से गुजरते थे मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला उनका भोजन चुप गया उनका प्राणी चुप गया और अभी कोई आसानी दिखाई पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई शायद वे भटक गए थे एक फैन जब रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था तीनों लोगों को उतनी रोटी से मतलब हल नहीं होता था तो उन तीनों ने सुरखा बजाए इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाए ये उचित होगा कि एक पैसे खा ले शायद वो मंजिल पर पहुंच जाए दिन दो दिन की उसे ताकत मिल जाए लेकिन कौन खाए इसे उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाये? को मुझसे बोला मुझे तो मेरे भीतर से यह खबर आई कि तू तो उठ और जाके रोटी और पानी खा ले मैं तो खा भी चुका हूं ये तीन फकीर से जिनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है दूसरा भविष्य के आने वाले तिलों को लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है जी चुका है आनंद के अनुभव को वे लोग उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लौट के देखते रहते वे लोग भी नहीं जो आगे का सोचते रहते केवल वे ही लोग जो प्रतिक्षण जीते हैं प्रति और जीवन में जो भी उपलब्ध है प्रतिक्षण उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और इसे इस जैसे इसके आगे कोई जीवन नहीं जैसे यह काम है जो पीछे लौट लौट के देखते रहते हैं उनके वर्तमान का क्षण हाथ से छूट जाता है जो आगे आगे सपने देखते रहते हैं उनका भी वर्तमान का क्षण हाथ से छूट जाता है और स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अस्तित्व वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं वर्तमान का क्षण भी है केवल वही द्वार बन सकता है अनुभव का आनंद का प्रभु का तीव्र जीवन चाहिए वर्तमान के क्षण पर केंद्रित वर्तमान के क्षण पर धनभूत तीव्र जीवन चाहिए जितना तीव्र जीवन होगा आनंद की जल के मिलने शुरू हो जाएगी लेकिन सामान्यतः पृथ्वी पर आज तक की जैसी गलत जीवन व्यवस्था रही है सिवाए सेक्स के अनुभव के सिवाय काम और यौन के अनुभव के आदमी किसी तीव्र अनुभव को नहीं जानता है बस एक क्षण है काम का यौन का सेक्सुअलिटी का जिस समय वो थोड़ी सी तीव्रता अनुभव करता है और बाकी कभी कोई अनुभव नहीं करता इसीलिए तो सेक्स के पीछे इतना तागलपूर्ण सारी दुनिया में पैदा हुआ है ये जो इतनी तीव्र दौड़ पैदा हुई सारी दुनिया में और इस सभी में आते आते सारा जीवन से सोल्टी से भर गया है कामुकता से चित्र कहानी फिल्म कविता साहित्य सब एक चीज पर घूमने लगा है सेक्स ये इसलिए घूमने लगा है कि वो अकेला तीव्र क्षण और कोई तीव्र क्षण हमारे पास नहीं बचा उसी तीव्रता के क्षण में थोड़ा सा अनुभव होता है अंथ कोई अनुभव नहीं होता और वो भी अनुभव बहुत दिन तक नहीं चलता वो भी पहली बार जो अनुभव होता है दूसरी बार नहीं होता दूसरी बार जो होता है तीसरी बार नहीं होता रूटीन और रिपीटिशन फिर वही वही दौड़ना और खुन फिर वो भी बूथला और गोदम से भर जाता है भी सिर्फ कोई रस और आनंद नहीं रह जाता लेकिन एक ही क्षण जो आदमी जानता है आमतौर पे, है और कुछ भी नहीं जानता और सारे धर्म सिखाते हैं इससे भी छूट जाओ इससे भी मुक्त हो जाओ इससे कोई छूट नहीं सकता तब तक जब तक की वो और तीव्र क्षण का आविष्कार न कर ले जब तक वो जीवन की और गहरी अनुभूतियों को उपलब्ध करने तब तक कोई सेक्स से छूट नहीं सकता छूटने की कोशिश की असफलता और व्यर्थता होगी जब तक उसके जीवन में तीव्रता के और बिंदु उपलब्ध हो जाएं, तब तक ये एक तीव्रता का बिंदु कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर वो छोड़ देगा तो चित्त उसका इसी के पास सास गुलने लगेगा चौबीस घंटे वो सेक्स के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगेगा वो सारी संस्कृति वहीं घूमने लगेगी घूम रही है और इसे तथा कथित धार्मिक लोग इस चक्कर से नहीं बचा सकते कभी नहीं बचा सकते क्योंकि वही इसे उस केंद्र पर घुमाने के लिए मूलभूत कारण है और तीव्रता का सारा जीवन भी छीन लिया आदमी से तीव्रता के जीवन के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए अगर हम आनंद की दिशा में जाना चाहते जो भी हम करते हो उसका बीस कपड़े ही बुन था जुला कपड़े बुन रहा है लेकिन ऐसी तीव्रता से बुन रहा है कि लोग हैरान हो जाते थे कपड़े क्या बुन रहा है जैसे भगवान की पूजा कर रहा है कपड़े बुन रहा है और कह रहा है राम की चदुरिया बना रहा हूं नाच रहा है जो चिया बन गई है तो नाच रहा है फिर नाचता हुआ चादर को लेकर बाजार जा रहा है वहां ग्राहक से कह रहा है कि राम संभाल के पहनना मेरे बहुत मुश्किल बहुत मेहनत से बनाया है लोग कबीर से कहते हैं कि तुम तो साधु अब तुम कपड़े क्यों बुनते हो तो कबीर कहता है कि राम के लिए अगर मैं कपड़े नहीं बुनूंगा तो कौन बुनेगा जब चादर राम के लिए बुनी जाने लगी तो उसमें एक इंटेंसिटी आ गई एक तीव्रता आ गई एक बल आ गया एक आ गई। आपने ख्याल किया है। जब कोई अपने किसी प्रेमी के लिए कुछ करने में संलग्न हो जाता है तो उसके करने की क्वालिटी गुण बदल जाता है बात ही और हो जाती अकबर एक रात एक संज्ञा, जंगल में शिकार करने गया था और भटक गया रास्ता और एक रास्ते के किनारे बैठ कर की नमाज पढ़नी पड़ी उसने घोड़ा बांध दिया अपना नमाज का कपड़ा बिछा लिया और घुटने टेक के नमाज पढ़ने लगा तभी एक औरत वहां से हुई निकली अकबर के नमाज के कपड़े पर पैर रखती हुई अकबर को धक्का मारती हुई वो औरत भागती हुई चली गई की अकबर को बहुत क्रोध आया उसने कहा कौन बदतमीज औरत है ये पहली तो बात यह कि अगर कोई आदमी प्रार्थना कर रहा हो नमाज पढ़ रहा हो तो उसे धक्का देना बहुत बहुत पापपूर्ण बात है अपराधपूर्ण और फिर कोई साधारण आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा हूं मैं मुल्क का बादशा नमाज पढ़ रहा हूं और अगर मेरे साथ ये सलूक है तो दूसरा के साथ क्या होगा जल्दी उसने नमाज पूरी की घोड़े पर सवार हुआ और भागा थोड़ी दूर जा तो उसने फहरत को पकड़ लिया वो वापिस लौटती थी अंदर उसने कहा कि बदखनीश औरत तुझे ये भी पता नहीं कि जब कोई नमाज पढ़ता हो तो उसमें धक्का नहीं देना चाहिए मैं नमाज पढ़ रहा था फिर मैं मुल्क का बादशाह हूं और तू इस तरह धक्का देती हूँ वहां से निकली होता पागल उस औरत ने नीचे से ऊपर कदर थक देखा उसने कहा आप कहते हैं तो धक्का जरूर लगा होगा लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं मैं अपने प्रेमी से मिलने जा मुझे कुछ पता नहीं कि आप कहा नमाज पढ़ रहे थे लेकिन मुझे आश्चर्य होता है वास्ता कि मैं तो अगर प्रेमी से मिलने जा रही थी और मेरा चित्त इतना केंद्रित हो गया था कि मुझे आपका कोई पता नहीं चला और आप परमात्मा की प्रार्थना कर रहे थे और आपको मेरा पता चल गया कैसी थी ये प्रार्थना कैसी थी ये तीव्रता कैसा था ये भाव धोती ली होगी वो प्रार्थना नहीं रहा होगा उसमें कोई भाव रहा होगा वो एक काम जिसको पूरा कर देना था लेकिन नहीं रहे होंगे उसमें प्राण जिनमें की डूबा जाता है हमारा एक एक जीवन का कृष्य एक समर्पण का भाव ले ले प्रेम का समर्पण खोज का समर्पण जिज्ञासा का समर्पण एक अन्वेषण एक साथ में बन जाए और एक एक क्षण इतना इतना तीव्र कि हमारे पूरे प्राण जैसे उस गांव पर हो चुनौती पर हो तो आनंद की अपूर्व वर्षा शुरू हो जाती है, और ऐसे क्षणों में ही व्यक्ति कामुकता के ऊपर उठता है क्योंकि तब उसे पता चलता है कि मैंने जिसे तीव्रता जानी थी वो तो ना कुछ भी थी उसे पहली बार पता चलता है कि मिलन क्या है तब उसे पहली बार पता चलता है कि अस्तित्व के साथ संभोग क्या है तब वो पहली बार जानता है कि अस्तित्व के साथ मिलने का आनंद क्या है तब उसे पता चलता है कि दो शरीरों के मिलने का आनंद ना कुछ था उस मिलने में कोई अर्थ ना था कोई प्रयोजन ना था जब दो आत्माएं मिलती जब व्यक्ति के प्राण और समस्ती से संयुक्त होते हैं तब पहली बार पहली बार जिसको आत्मिक मठिन कहें, उसकी पहली उपलब्धि और पहली पहली प्रती उत्पन्न होती लेकिन वो इंटेन्सिटी का वो तीव्रता का क्षण वो तीव्रता के क्षम के लिए निरंतर निरंतर ध्यान रहे तो इस क्षम को लाना कठिन नहीं कोई कठिन नहीं रास्ते पर आप जा रहे हैं आप मुर्दे की भांति नहीं चल सकते हैं और आप एक जीवंत विद्युत की धारा की भांति थी मैं भी बोल रहा हूं मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जैसे स्कूलों में मास्टर पढ़ाए चले जाते हैं और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जैसे मेरे सारे प्राण का और सारे जीवन का प्रश्न थे मेरी सारी श्वास सारे प्राण जैसे उसमें संलग्न जैसे मैं सिर्फ बोलने ही हो जाऊ और मेरे भीतर कुछ भी न रह जाए तो फिर यह क्षण तीव्रता का क्षण हो गया और ये क्षण प्रार्थना का क्षण भी हो गया मैं इस भाती भी आपको देख सकता हूं जैसे आप मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहे। और मैं इस भाती भी देख सकता हूं कि मैं सिर्फ आंखें ही हो जाऊं और आंखें मुझे दिखाई पड़ते हैं जाए सिर्फ आप और सब मिल जाए तो फिर मैं अगर आंखें ही हो जाऊं तो जो दर्शन होगा उस तीव्रता का दर्शन है और वहां मुझे आपके भीतर उसकी भी प्रती हो जाएगी आपसे बहुत पार का है और आपसे बहुत अतीत है जो प्रभुल हम सुन रहे हैं अभी हम ऐसे भी सुन सकते हैं जैसे बाजार में चलते हुए कोई आवाजों को सुन लेता है और हम ऐसे भी सुन सकते हैं जैसे हमारी फांसी की सजा सुनाई जाने वाली हो तो सब कुछ चुप हो जाएगा सब शांत हो जाएगा श्वासें भी स्तब्ध हो जाएंगी और सारी जीवन की शक्ति काम बन जाएगी सिर्फ सुनने के लिए तैयार और उस तीव्रता के क्षण आनंद की झलक शुरू हो जाएगी किसी भी कोने से जीवन के किसी भी कारनर से जीवन के किसी भी मार्ग से तीव्रता को पकड़ ले और आप पाएंगे कि वहां से आनंद की धुन आनी शुरू हो गई लेकिन अगर आप तीव्रता को नहीं पकड़ते और कुन कोने कुछ जीते हैं नहीं कोई रास्ता नहीं क्या आपको आनंद का पता चल सके ये पहली बात कि आनंद के मार्ग पर तीव्र जीवन इंटेंस लिज और दूसरी बात ठीक इससे उल्टी दिखने वाली लेकिन बिल्कुल इसका ही दूसरा पहलू है उल्टा नहीं आनंद की अनुभूति या तो तीव्रता के क्षण में होती है या आनंद के अनुभव दो किनारों पर होते हैं आनंद की सरिता दो किनारों के बीच भीती है या तो तीव्रता के क्षण में या अत्यंत शिथिल और सुन और विश्राम के क्षण में जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब सब मौन और शांत रह गया है जब सब शिथिल है सब रिलैक्स है जैसे जीवन ठहर गया है जैसे धारा रुक गई है जैसे हवाए बंद है जैसे झील नहीं उठ रही है ऐसे क्षण में भी आनंद की झलक उपलब्ध होती है ये दो किनारे है जिनके बीच में आनंद की गंगा बहती है इन दो किनारों पर कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ये विरोधी दिखाई पड़ेंगे क्योंकि एक तरफ में रहा वो चिमरता और एक प्रश्न कह रहा हूं बिल्कुल शिथिलता लेकिन ये विरोधी नहीं ये विरोधी ऐसी भांति नहीं है कि जो आदमी दिन में परिपूर्ण विश्राम करता है वही आदमी रात की निद्रा का हकदार हो जाता है जो आदमी श्रम करता है वही विश्राम भी कर सकता है जो विश्राम करता है वही श्रम भी कर सकता है श्रम और विश्राम विरोधी बातें नहीं श्रम विश्राम की तैयारी है विश्राम श्रम की तैयारी है जो आदमी बहुत तीव्रता में जीता है वो आदमी एकदम शिथिलता में एक तामे भी जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाता है शिथिल आदमी का क्या मतलब सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था रास्ते में उसे खबर मिली की डार एक फकीर यहाँ बीच में रहता है उसके दर्शन करते चलो डायलिस की बड़ी चर्चा थी यूरान में और आज भी बड़ा प्यारा था चर्चा होने के योग्य था सिकंदर का भी मन लोक से भर गया उसे देखता चलो तो जिसको सिकंदर देखने गया हो उस आदमी में कुछ बात रही होगी सिकंदर में खबर पहुंच रही उसके सिपाही गए और उन्होंने डायल्दनीस को जाकर कहा कि महान सिकंदर तुमसे मिलने को आता है डायल्जुनिस खूब हंसने लगा और कहने लगा कहना उस पगले को कि जो खुद ही अपने को महान कहता है उससे छोटा आदमी और नहीं हो सकता फिर तो जरूर से ले लाना अगर वो आ चाहिए तो लेकिन उससे कहना कि महान का पीछे छोड़ के आया न था हम गरीबों से मिलना कैसे हो सकेगा वो खड़ा होगा पहाड़ पर और हम पड़े झील में वो होगा महान और हम तो न कुछ उससे कहना कि महानता थोड़ी देर को वही रखा है वह हम बैठे हैं विश्राम में कैसे मिलना होगा सिकंदर को खबर की गई सिकंदर सोचा कि बात तो शायद वो ठीक कह मिलना कैसे होगा सिकंदर गया सिपाहियों को पीछे छोड़कर अपनी तलवार अपना जिर वक्तर पीछे छोड़कर दार्जिली सुबह सुबह अपने झोपड़े के बाहर सर्दी के दिन है धूप ले रहा है लेटा हुआ है नंगा पड़ा हुआ है धूप और दार्जिली के बीच में बस्तर भी नहीं है उस निर्जन एकांत में वो चुपचाप रेत पर पा हुआ है मैं मालूम किस आनंद के चुन में चुप जाकर उसके पास खड़ा हो गया उसमें तुम्हें इतने आराम में पड़े देखकर मुझे भी ईर्ष्या होती का मैं भी किसी दिन इसी तरह निश्चिंत इसी तरह काम जिसे कोई भी फिक्र नहीं आगे और पीछे जो ऐसे चुपचाप पड़ा है जैसे जीवन का मालिक वही है उसे कुछ और जानने ऐसा तो सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी तो शांत लेट सकू डी ने आंखें खोली और कहा सिकंदर इस झोपड़े में बहुत जगह है अगर तुम ठहरना चाहो तो आ जाओ हम दोनों सांस ही रह सकते आओ लेट जाओ कौन रोकता है मालिक होने से कौन रोकता है तुम इस क्षण के आओ विश्राम करें उसने फिर आंख बंद कर ली सिकंदर का मन जरूरी हिस्सा भर गया होगा किसका नहीं भर जाएगा वो सुबह का वक्त वो आस पास की धूप पर पड़ी हुई ओस, वो सूरज की बरसती दी किरणें और पक्षियों के गीत और वो किसी का चुपचाप वहां पड़े होना का और शांत और मौम जैसे कुछ भी नहीं ये सब ठहर गया एक स्टिलनेस का मोमेंट आ गया सब तो चुप में चिकंदर ने कहा हुआ मिलकर मैं आनंदित हुआ मिलकर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बोलो तुम जो कहो मैं करूं दयालिज ने आख खोली और कहा दोस्त थोड़ा हटके खड़े हो जाओ धूप खाने से रुकावट पड़ गई और तो कुछ भी चाहिए नहीं और तो हम मजे में है सब यहां पे शिकंदर में सोचा था कुछ मांगेगा और जैसा जब कि कि मांग लो तो उसे पता चला कि मैं बादशा कितना भी बड़ा हूँ मुझसे बड़ा बाद नीचे सामने बैठा हुआ है थोड़ा हट के खड़े हो बस धूप मत छो मेरी इतना काफी है बाकी सब है और यहाँ किस चीज की कमी है तो फिर आंख बंद सिकंदर ने ठंडी सांस ली और कहा अभी तो मैं जाता हूं लेकिन कभी अगर जीवन में मौका मिला या अगर फिर मुझे जंग लेना पड़ा परमात्मा ने मुझसे पूछा कि सिकंदर होना चाहते हो डायोजनी तो मैं कहूंगा अब की बार मुझे डायलोजनिस होगा कि डायजनीस भी उपलब्ध कर लेता है ये दूसरा किनारा है आनंद का लेकिन न तो हम तीव्रता में जीते हैं और न शिथिलता में हम बीच में ही डोड़ते हैं मीडियॉकर मध्य में न तो इतने तीव्र स्वर होते हैं हमारे आकाश को छूने न इतना मौन होता है कि पाताल तक सन्नाटा छा जाए बस गुनगुनाहट गुनगुनाहट बाजार की आवाजी चलती रहती इस बीच में आदमी समाप्त हो जाता है और इस बीच के आदमी को कभी भी कुछ उपलब्ध नहीं होता आनंद की कोई झलक कोई किरण कोई गीत की कड़ी इस तक नहीं पहुंच पाती इस दूसरे किनारे को भी छूना जरूरी है और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पहले किनारे को छूएगा वो दूसरे को नहीं छू सकता मैं ये कह रहा हूं कि जो आनंद का खोजी है दोनों किनारों के बीच निरंतर यात्रा करता रहता है दिन भर वो तीव्रता के क्षण एकदम शिथिल हो गया और मौन हो गया सुबह सूरज उठाए तो सूरज की तीव्रता के साथ वो भी जीवन की धारा में कूल पड़ा और शांत जब सूरज विदा हो गया तो रात के अंधकार में वो चुपचाप सो गया एक फतीर से किसी ने पूछा था तुम्हारी साधना क्या है तुम क्या करते हो तुम्हारा योग क्या है सोचा होगा वो संकी कहेगा कि मैं घंटों सिर के बल खड़ा रहता हूं शीर्षासन करता हूं कई पंगले इसी को योग समझ लेते हैं कि सिर के बल खड़े हो गए तो योग पूरा हो गया। सर्कस में भर्ती हो जाना चाहिए इससे योग का कोई संबंध नहीं हाथ पैर हिलाने से है कोई कसरत पर कवायद करने से स्वास्थ्य ठीक होता होगा लेकिन इससे योग का कोई वास्ता नहीं योग तो किसी बड़ी अंतर्मिलन की किसी घड़ी का नाम है जो बात ही और है तो उसने पूछा कि क्या है योग क्या है तुम्हारी साधना वो तो फकीर कहने लगा पूछते हो पूछते ही हो तो मैं कह देता हूं लेकिन समझोगे कि नहीं ये जरा मुश्किल है तो फिर भी आप उस फकीर ने इतनी सरल बात की कि कोई भी समझ जाता वो आदमी आराम हो गए उस फकीर ने कहा कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ जब मुझे साथ लगती है तो पी लेता हूं। और जब काम काम करना मुझ पर सवार होता है तो मैं काम कर लेता हूं। बस इतनी ही मेरी साथ ना और कुछ भी नहीं उस आदमी ने कहा इसमें कौन सी कठिनाई बता रहे हैं ये तो हम सभी करते हैं उस तो सके ने काकाश पृथ्वी जिस पृथ्वी के सारे लोग सभी यही करने लगेंगे उस दिन मोक्ष को खोजने की और जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि उस सत्य में कहा जब तुम सोते हो तम सोते नहीं और हजार काम भी साथ में करते हो तुम्हारी नींद एक लंबा डिस्टर्बेंस से तुम्हारी नींद पड़ते हो भोजन कर रहे हो अदालत में मुकदमा भी लड़ते होते हो उसी वक्त भोजन करते वक्त हजार काम करते हो दुकान चलाते वक्त हजार काम करते हो मंदिर में बैठे वक्त हजार काम करते हो तुम्हारा कोई काम पूरे प्राणों को समाहित नहीं करता और एक ही साधना है उन सुखी ने कहा कि जब तुम कर रहे हो पूरा उसे कर लो जब काम कर रहे हो तो पूरा काम क्या और जब विश्राम कर रहे हो तो पूरा विश्राम टोटल और परिया आनंद के दोनों किनारों पर दिन रात यात्रा होती रहती सुबह से शाम आदमी जहां से वहां दौड़ता है जीवन दो दो किनारों के बीच निरंतर निरंतर उड़ान से रात आदमी सोता है वो परमात्मा ने शिथिलता दिया है लेकिन आदमी ने नष्ट कर दी है नींद आदमी दुश्मन था हुआ है नींद का पक्षी तो जहां पहुंच जाते हैं मछलीर जहां पहुंच जाती है पशु जहां पहुंच जाते हैं आदमी वहां भी पहुंचना बंद हो गया है। रात का क्षण है विश्राम का क्षण अंधकार का क्षण तो उसमें तो तो हम लीन हो जाएं और डूब जाए सन्नाटक क्षण लेकिन आदमी की सारी सभ्यता नष्ट कर दिया है आदमी ने अपने, ही अपने नीम को नष्ट करने के पूरे उपाय कर लिए और दिन का क्षण है तीव्र ज्वलना था जीवन का क्षण कि हम अपनी पूर्ण शक्ति से जीवन के उपक्रम संलग्न हो जाए चले तो पूरे करें जो भी तो परिपूर्ण वो एक्ट टोटल हो तो चौबीस घंटे की ये दो स्थितियों में रात और दिन दिन है श्रम और रात है विश्राम दिन है ज्वलंत जीवन और रात्रि है परिपूर्ण शैक्षण्य रात और दिन दो प्रतीक है साधक के लिए दिन में जाए सूरज जैसे उगाता है और गतिमान हो जाता है वैसे ही और रात में जाए जैसे अंधकार छा जाता है और मौन हो जाता है वैसे ही और अगर एक आदमी रात और दिन की यात्रा को समझ ले तो आनंद की साधना के सूत्र के समक्ष स्पष्ट हो जाएंगे ये दो बातें ये दो बातें मात्र समझ लेने से कुछ भी नहीं हो सकता है इन दो बातों पर थोड़ा प्रयोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ा इन दो बातों पर गतिमान होना इन पर थोड़े कदम उठाने क्या आपने कभी जाना है त्वरित जलंत जीवन तीव्रक्षम क्या भी कभी आपने जाना है विश्राम दोनों की नहीं जाने अन्यथा दोनों को जो जान देता है उससे परमात्मा भी अपरिचित नहीं रह जाता है परमात्मा के लिए अपरिचित रह जाने का और कोई कारण नहीं है लेकिन दोनों बातें अनुष्ट होती है जीवन की जो तीव्रता है वो भी नष्ट होती चली गई क्योंकि आदमी ने हर तरह से यह व्यवस्था करने की कोशिश की है कि सब तीव्र काम मशीनों पर चले जाएं आदमी के पास कोई तीव्र काम ना रह जाए वो चुके साहब अपने सोखे पे बैठा रहे सारी तीव्रता आदमी के हाथ से चली जाए कंफ्यूशियस एक गांव में गया हुआ था उस गांव के बगीचे में वो गया दोपहर के विश्राम के लिए बगीचे का माल बूढ़ा है घोड़े नहीं जो है उसने सोचा क्या इस माली को अब तक पता नहीं चला फिर कहाँ के पुरानी बातों का उपयोग कर रहे हैं आप तो घोड़े और बैल जोते जाने लगे इस सारी दुनिया में इसको पता नहीं चला क्या खुद आदमी जुटे हुए हैं उसमें जाके और उस बूढ़े के पास कहा कि मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता नहीं है जब तो गए लोग घोड़े जोते जाने लगे हो तुम क्यों जीते हुए अपने जवान लड़कियों को क्यों जुते हुए उस बूढ़े ने कहा थोड़े धीरे बहुत धीरे बोलना कहीं मेरा जवान लड़का ना सुन दे फिर जब लड़का चला गया मैं आपसे बात करूंगा लड़का चला गया कंफ्यूजन बहुत हैरान हुआ उसने कहा तुमने ये क्यों कहा कि धीरे बहुत धीरे लड़का ना सुन ले उसने कहा लड़के को अभी समझ ली क्या हो सकती मैं जीवन भर के अनुभव से कहता हूं कि श्रम के क्षण में ही मैंने आनंद का क्षण भी जाना है घोड़े तो लाए जा सकते हैं बैल भी लाए जा सकते हैं लेकिन तब तब ये लड़का क्या करेगा तब ये लड़का क्या करेगा कल फिर सुश् का ये विश्राम करेगा उस और ना समझ हो तुम क्योंकि तो विश्राम के हकदार केवल वे बनते हैं जो श्रम करते हैं। विश्राम तो कैसे करेगा जब श्रम नहीं करेगा श्रम से चूक जाएगा विश्राम से भी चूक जाएगा और जिंदगी से भी चूक जाएगा इसलिए क्षमा करो तुम्हारी ईजाद तुम्हारे पास रखो आदमी ने श्रम छोड़ने के सारे उपाय किए सारा श्रम चूक जाए सारा काम कोई दूसरा कर दे सब काम कोई दूसरा कर दे मसीन कर दे कोई आदमी कर दे कोई कर दे मुझे मेरे ऊपर कोई काम न रह जाए बड़े आश्चर्य की बात है अगर मेरे ऊपर कोई काम न रह जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा जीवन तो काम है जीवन तो कर्म है मृत्यु है वहां कर्म नहीं और अगर मेरे ऊपर कर्म ही रह जाएगा तो मेरे पास विश्राम कहां रह जाएगा तो पहले आदमी ने कर्म की सारी की सारी व्यवस्था डमाडोल कर ली अब उसकी सारी विश्रांति की व्यवस्था डमाडोल हो गई अमरीका में न्यूयॉर्क जैसे नगर में तीस परसेंट आदमी बिना नीम की दवा लिए हुए सो नहीं सकते वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूयॉर्क में 25 साल के भीतर एक भी आदमी बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा 25 साल में न्यूयॉर्क में 50 साल में पूरे अमेरिका में सौ साल में भारत ये केवल समय का फासला हो सकता है क्योंकि गति तो हमारी वो है दिशा तो हमारी भी वो है। सौ साल बाद ये हो सकता है कि बच्चे इस बात में विश्वास न करें कि सौ साल पहले लोग चुपचाप रात को बिस्तर पे फिर रखते थे और सो जाते थे ये हो सकता है इन आपसे कह देता हूँ ये होगा अभी भी जिस आदमी को नींद नहीं, नहीं आती उससे कि बड़े अजीब आदमी हो, आप हम तो बिस्तर रखते हो सो जाते हैं तो वो कहेगा बड़ी अजीब बात कर रहे हैं हम तो रात भर फिर रखते हैं गड़बड़ बदलते हैं सब करते हैं सब करते हैं और नींद नहीं, नहीं आती आपको कैसे आ जाती है विश्वास नहीं आता लेकिन अभी तो लोगों को आ जाती इसलिए मजबूरी में विश्वास करना पड़ता है सौ साल बाद जब किसी को नहीं आएगी तो लोग कहेंगे नींद दूर हो गई है एक युग था परमात्मा की इतना ही पास था जितनी नींद आज है। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमात्मा इतना ही पास जितनी आपके पास नींद है इसके उनका फातमा नहीं सिर रखा और उसके चरणों में पहुंच जाता है हाथ बढ़ाया और उसका हाथ हाथ में आ जाता है आंखें उठाई और उसके दर्शन शुरू हो जाते थे और वो मौजूद हो जाता है इतना भी निकट लेकिन उसके लिए विश्राम में जाने की परिपूर्ण क्षमता चाहिए परिपूर्ण शिथिलता में प्रवेश करने की शून्यता में प्रवेश करने की क्षमता चाहिए आदमी तो न्यूख हो रहा है विश्राम कहां शून्य कहा ज्ञान कहां समर्पण कहां ही आतंभ होती चली जा रही है ये जो स्थिति है श्रम और विश्राम खो की इसने मनुष्य को सर्वाधिक आधारमित बनाया जिन मित्र ने पूछा है कि कैसे हम आनंद को तो मैं कोई नहीं बताऊंगा कि गंदे ताबीज बीतते हुए कहीं उनको बांध तो आप आनंद आपको उपलब्ध हो जाएगा कि मैं आपको बताऊं फलानी माई के मंदिर पे चले जाएं जाओ सिर पटके तो आपको आनंद उपलब्ध हो जाएगा कि मैं आपको कहूँ कि आप संतोषी माता की जय संतोष माता की जय जब है तो आपको आनंद उपलब्ध हो जाएगा इन योगताओं से कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आनंद उपलब्ध करना हो तो जीवन का पूरा विज्ञान समझना होगा और उसके प्रयोग करने होंगे जीवन की अपनी साइंस है उस साइंस के दो सूत्र मैंने आपसे कहे फिर उसे दोहरा देता हूं और छोटी सी बात और अपनी चर्चा में पूरी करूंगा जीवंत ज्वलंत तीव्र अनुभव जितना ज्यादा हो उसकी खोज करे ढीले ढीले सुस्त सुस्त मंदे मंदे मत जिए वजह मुझे अंगारे की तरह सोसान जीने का कोई मतलब नहीं और एक क्षण भी जलते हुए ज्वलंत अंगारे की बात जीने का मतलब है हजार साल तक दबे दबे राख में पड़े रहे उसका कोई मूल्य नहीं एक क्षण चमकते हुए तारे की भाग भी एक क्षण भी पूरी तरह जलते हुए जीने लेने का मतलब है अर्थ है है क्योंकि उसी तीव्रता में जीवन के रहस्यों का जीवन में छिपे हुए सत्यों का अनुभव शुरू होता है दिन रात बिस्तरों पर पड़े रहने का भी कोई अर्थ नहीं है एक तरह भी परिपूर्ण शिथिल कानून प्रवेश करने का बहुत मूल्य है बहुत अर्थ है और पूरे जीवन की प्राकृतिक योजना तो यही है कि वहां दिन है वहां रात है वहां सूरज का उगना है वहां अंधेरे की मखमली चादर का फैल जाना है सूरज की जलती हुई किरणों के साथ आपके भीतर भी कुछ जल उठे कुछ प्रज्वलित हो जाए दिन भर उस जन्म उस प्रज्वलन में उस प्राण की तीव्रता में गतिमान हो जीवन जैसे खींचे हुए प्रत्यंसाओं पर तीर चलते हो जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हो जैसे जंगलों में हरिंग डालते हो ऐसी तीव्रता से दिन बीते और जैसे रात फूलों की बकड़ियां बंद हो जाती और जैसे रात पट्टी चुपचाप सो जाते हैं और जैसे पक्षी परों को सिकोड़ लेते हैं और सिरों को चिका के मौन हो जाते हैं ऐसी रात के अंधेरे की नील में आप सो जाए मौन हो जाए चुप हो जाए तीव्र हो श्रम तीव्र हो विस्राम। इन इंटेंसो सब कुछ जागना भी सोना भी की सरिता के प्रवाह में आप निश्चित उतर जाएंगे इन दोनों के किनारों के बीच तो जो आनंद की सरिता में उतर जाता है एक दिन वो आनंद के सागर में भी पहुंच जाता है सागर है व्यक्ति की चेतना एक मित्र ने पूछा है वो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है मैं कोई पंडित नहीं मैं कोई शास्त्री नहीं मुझे कुछ पता नहीं कि पंडित क्या कहते हैं मैं तो इतना ही जानता हूँ आत्मा है सरिता परमात्मा है सागर आत्मा की सरिता में जो बैठा है वो एक दिन परमात्मा के सागर में जरूर पहुंच जाता है जिस दिन इस सरिता खोने का सामर्थ्य जुटा लेती है डूबने का मिटने का उसी दिन प्रभु हो जाती है उस तीसरे सूत्र पर हम कल सुबह बात करेंगे अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुरंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार कर